चित्त के भक्ता स्वामी पुरुष चित्त के भक्ता को चित्त के भक्ता क्या की सिद्धांत आत्मा शब्द के द्वारा स्वाब्देन है ना आत्मा शब्द के द्वारा चित्त के भक्ता स्वामी पुरुष को स्वीकार करते हैं किसको स्वीकार करते हैं अब वो कैसा है चित्त का भक्ता है बात आए ना चित्त का भोक्ता है चित्त का भोक्ता कैसे है तो वो अब यहाँ बताया जाएगा कथा है ना नो कैसे चित्त का भोक्ता होता है तो मतलब प्रकाशक ही है नहीं। ये नहीं सोचना ये सिद्धांत में सकता दूसरा भोक्ता दूसरा, दूसरा। ये कहने वाले शांक्रियो सिद्धांत के मर्म को नहीं समझते बहुत स्थल दशरी पर लोग रहे लोग ऐसा कहते हैं प्रकाशक ही है, प्रकाशकता करने भी आत्मा के लिए भोगता शब्द का उसका प्रयास करता है वृत्ति का तो कैसे पुरुष भोक्ता होता है भोगता मतलब क्या है भूख का आश्रय भूख क्या है वही एक अनुभव है ना अनुभव ना, अनुभव का आश्रय समुदाय में क्या है सुख दुख करने कर का नेतर साक्षात्कार यही पढ़ते तुम्हें सुख दुख करने का साथ साथ साक्षात्कार होगा सुख दुख का साक्षात्कार करने वाला सुख दुख का साथ नहीं है कोई शांति सिद्धांत कहता है ऐसा सिद्धांत सिर्फ व्यवहारित है योग व्यवहारित है अव्यवहारित तो भोग होता है हालांकि साधना बहुत बहुत लोग करते हैं बहुत लोग नहीं है लेकिन कुछ कुछ कोई टिकते नहीं ना कोई कुछ कोई कुछ ये हो जाता है उनका है लेकिन स्वबुन हाँ यहाँ चीते है आपक्रमाया आप प्रति संक्रमा चित्र आप प्रति संक्रमाया प्रति संक्रमण रहित है ना प्रतिसंक्रमण रहित रहते आप प्रतिसंक्रमाया संक्रमायाष्टी एक वचन का रूप है और चित्ते भी ष्ठी एक वचन का रूप है तो चिटी क्या चिटी से ष्ठी एक वचन योग बनेगा चित्री चिटी योग दर्शन में कहा गया था चेतन को कहा जाता है से कहा जाता है चेतन पुरुष की है, ऐसा और भी तो यहाँ पर आप संक्रमण रहित अच्छा प्रति संक्रमण के चेतन पुरुष किसी का चेतन पुरुष वर्ग प्रति संक्रमण रहित चेतन पुरुष प्रति संक्रमण रहित प्रति संक्रमण का अर्थ होता है संख्या होता है संचरण रहित मतलब क्रिया रही रहित अर्थात मतलब संचरण रहित चेतन पुरुष को नहीं? उसने कोई तो क्रिया नहीं संचरण रहित चेतन पुरुष को करते हैं कि बुद्धि के रूप हो जाए होने पर संतरण रह पे चेतन पुरुष को बुद्धि के आकार का होने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है ना मतलब ये बुद्धि का ज्ञान होता है मतलब बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञान होता है बुद्धि की वृत्ति सुखाकार दुखाकार वित्तीय आकार कैसी है तो बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञान किसको होता है चेतन पुरुष को इस बुद्धि की वृत्ति का ज्ञान और बुद्धि की वृत्ति के ज्ञान को ही क्या कहते हैं भूख इसीलिए भोग का ज्ञान तो ध्यान देंगे की ये संचरण के आकार का होने पर अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है किसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है विषय के आकार से आकारित बुद्धि का ज्ञान पुरुष क्योंकि लगेगी अब तनाकारों का क्या हो जाएगा कि बुद्धि बुद्धि के आकार का होने पर या बुद्धि बुद्धिवृत्ति के आकार का होने पर किसके आकार का होने पर बुद्धि पुदु पुदु बुद्धिवृत्ति के आकार का होने पर या बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर बुद्धि बुद्धिवृत्ति के संचरण रही चेतन पुरुष को बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है अब यहाँ पर ध्यान देना जो संचरण रहित है मिश्री है तो उसका बुद्धि के साथ कैसे संबंध होता है का, क्रिया रहित का बुद्धि के साथ कैसे संबंध होता है जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है कोई क्रिया नहीं कर रहा स्त्री जब बैठा है समूह के लिए दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब हो जाएगा ना। तो वैसे ही जो है ना मतलब कुर्सी पर कोई स्त्री होकर के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है समूह के दर्पण है तब तो प्रतिबिम्ब हो ही जाएगा वैसे ही क्या आएगी? है की संचरण रहित में स्त्री पुरुष उसका बुद्धि में प्रतिदिन पड़ जाएगा बुद्धि से संबंध हो ही जाएगा संचरण रहित होने पर कैसे संबंध होता है समुद्र विभू होने के कारण है ना पुरुष के साथ विभु है और सर मूर्ख संयोगित बुद्धि मूर्ख बुद्धि है मूर्ध के साथ संयोगी होना ही तो है और जो मूर्ख द्रव्य नहीं होगा उसको विभु का लक्षण उसमें भी घटेगा विभू भी कैसे नहीं बनेगा सीधी बात है नियौरे नियौरे दिखे। दिखे। दिखे तो संचरण और बुद्धिवृत्ति के <Marvinflanzen> रूप का होने पर कैसा होने पर बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है किसे अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है पुरुष को अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है मतलब अपनी बुद्धि के वृत्ति का ज्ञान हो जाता है और क्या होने पर तो उसको तदाकारा प्रोप मतलब बुद्धि बुद्धिवृत्ति के आकार का बुद्धि बुद्धिवृत्ति के आकार का होने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है इसको थोड़ा प्रक्रिया को समझने का प्रयास करिए पहले भी बताया जा चुका है फिर सुनो प्रक्रिया यहाँ पर जो ग्यासभा दो टीकाकार प्रसिद्ध है एक तो है कुस्पति है उसकी टीका रखिया में तो एक व्यास वास्तव का टीकाकार है विज्ञान विक्षुप उनकी व्याख्या योग वास्तविक है विज्ञान है विज्ञान अमृत भास्कर कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से टिकाते हैं विज्ञान अमृत भास्कर का हैं, और तीसरी प्रसिद्ध टीकाकार हरिहरा आरण्य ये तो भी पिछली शताब्दी के है उनका अतिष्ठ्य तो अभी वाराणसी में अंदर गया तो अभी तक था अच्छे मतलब ये तो प्रमाणिक व्यक्ति जो हरियाणा जिसकी ये है ना ये भ्राचार में जो किया हिंदी में उन्हीं की व्याख्या की मूंलाल बनाती है उनकी संस्कृत व्याख्या इसमें है भाष्पति है व्याख्या हरियाणा नारायण नामडी विद्वान तो उसमें ये दो मत देखना कि तरा पत्तों में हम पहले वातस्पति हिसाब से आते है तो ऐसा कहते है ना कि पहले पुरुष का संबंध होता है बुद्धि के साथ मतलब उनका जो तो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब क्या बुद्धि में तो अचेतन बुद्धि पुरुष का प्रतिबिंब में पड़ने से वो चेतन जैसी हो जाती है चेतन जैसी चेतन, चेतन नहीं होने है चेतन जैसी होने से क्या है उसमें क्रिया शुरू हो जाती है तो वो क्या होता है की वो विषय वेश में जाकर विषय ज्ञापन की हो जाती है विषय देश में कैसे जाएगी बुद्धि इंद्र के द्वारा है ना पहले बताया है हमने कुछ असुविधा हो तो अगले दिन पूछ लेना समझाने वाला तो ये क्या है की तो चेतन का प्रतिबिम्ब बढ़ता है बुद्धि और उससे बुद्धि क्या है चेतन जैसी हो जाती है तो विषय देश में जाकर विषय के आकार की हो सकती है चेतन सर्वत रहना तो जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होने से बुद्धि में प्रक्रिया शुरू हुई तो अब जब क्या है कि बुद्धि के अब आकार नाम हुआ तो उसमें भी चेतन का प्रतिबिंब है बुद्धि तो बुद्धि में, तो में और जब बुद्धि हो गई मान लीजिए विषय के आकार की घटके घट के आकार की तो घटाकार घटाकार जो बृष्टि है ना उसमें भी किसका प्रशिम है चेतन तो अब आप इसको ऐसा समझेंगे की जैसे तो बुद्धि घट देश में जाकर घट के आकार की होगी घटाकार तो बुद्धि की वृष्टि और घटाकार बुद्धि की वृष्टि में चेतन का तस्वीर चेतन का क्या है तस्वीर तस्वीर में तो घटाकार बुद्धि की दृष्टि ही क्या है घट में घटाकार बुद्धि की दृष्टि क्या है और घटाकार बुद्धि की वृष्टि किसने है बुद्धि की है ना बुद्धि में तो घटाकार जो है ना बुद्धि की प्रति किसमें किस है बुर्धी बुर्धी में है ना तो घट ज्ञान भी किसमें है ऐसी बात है तो अब ज्ञान लेना अब जैसे की जल में जो सुरंगे होती है वो सुरंगे किसमें मानेंगे आप जल गई तो जब बुद्धि की में तो जल की तिरंगे जल में जल का हिलना जल में कम जल का कम सम जल में लेकिन जब जल में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो फिर वो शरण में और वो क्रिया चलना ये प्रतीक हो जाएगा चंद्रमा चंद्रमा तो चंद्र। तो है चंद्रमा तो में ऐसी बुद्धि की वृष्टि किसने वृद्धि में है घट ज्ञान प्रतिज्ञान तो बुद्धि में है और बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है चेतन का तो किसमें प्रतीक होता है वो पुरुष में प्रतीक ज्ञान वन कैसा बोर्ड होता है घट ज्ञानवान पट ज्ञानवान घट ज्ञान पट ज्ञान कितने प्रकृत होते हैं दुणी दुणी दुणी। घट ज्ञानवान अहम इस प्रकार कितने प्रकृत होते हैं पट ज्ञानवान क्या लेना कितने पुरुष लोग यहाँ पर बुद्धि से संबंधित पुरुष राष्ट्र अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो भोक्ता है ना भोक्ता या साक्षी ये कौन सा हो रहा है पुरुष प्रश्न में हो रहा है गोपता और साक्षी पद के में यहां भेद भी समझना शांति है सांकट विद्वान में जैसा भेद करते वैसा ही हम नहीं है प्रकाशक ही अर्थ है गोप्ता का भी ऐसा प्रकाशक साक्षी ही है अलग से हुए शांति तो मेरा मतलब है कि इस प्रकार जो है ये ये बोधा बोधा मतलब ज्ञाता घट ज्ञानुमान आम पट्ञानुमान आम तो बुद्धा एम याद घट ज्ञान पर ज्ञान का प्रकाशक कौन हो रहा है पुरुष तो कौन सा पुरुष हो रहा है प्रतिबित हो जाएगा कौन सा पुरुष हो रहा है दृष्टांश के बाद बुद्धि में प्रतिबित पुरुष है बुद्धि में घट ज्ञान पर ज्ञान प्रतीक होगा तो घट ज्ञान वाला हम प्रस प्रकार प्रकाशक कौन हो जाएगा प्रतिबित हो जाएगा बुद्धि में किसका प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष का और ध्यान देना जब बुद्धि विषय के आकार की होती है ना तो बुद्धि में विषय का भी प्रतिबिंब पड़ जाता है बुद्धि में विषय का प्रतिबिंब पड़ जाने से ही तो उसकी स्मृति आती है वाय विषय सामने ना रहे नष्ट हो जाए कुछ हो जाए अंदर चित्र तो पड़ा रहता है रहता है। तो वही है तो बुद्धि प्रतिबिंबित तो हो जाते हैं ये भी बड़ी जरूरी तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो वाचस्पति के अनुसार जो है ना ये प्रकाश तक या बोधा ज्ञाता कौन सा है प्रतिबिंबित हो कौन है भी है अब इसके अनुसार आप आपकी बताइए की, की, की प्रति संक्रमण के चेतन पुरुष को बुद्धि होने पर किसके रूप का होने पर बुद्धिवृत्ति के रूप, के रूप होने पर मतलब बुद्धिवृत्ति के समान रूप वाला होने पर ऐसे बुद्धिवृत्ति का रूप क्या है घटिया बुद्धिवृत्ति का रूप क्या है और बुद्धि के रूप का होने पर मतलब इसको भी कैसा होने होने पर वाला पर वाला है ना बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर बुद्धिवृत्ति का रूप है घट ज्ञान तो बुद्धिवृत्ति के रूप का पुरुष होने वाले भी कैसा होगा घट ज्ञान वाला घट ज्ञान वाला सुख वाला बुध वाला ऐसा तो देखो ये क्या होगा इस संचरण रहित चेतन पुरुष को बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर बताए समझ में तो बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर तो बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का कौन होगा वो पृथ्वी में कौन होगा बताई चलिए की क्रिया रहित चेतन पुरुष को बुद्धि बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है अपनी बुद्धि की वृत्ति का ज्ञान होता है अपनी बुद्धि की बुद्धि की वृत्ति घट घट ज्ञान घटना है घटियान तो बुद्धि की वृद्धि घट के आकार में बुद्धि की so वृद्धि तो यहाँ पर बुद्धि का ज्ञान होता है मतलब अपनी बुद्धि की तो ज्ञान किसको होता है कैसे सदातारुद्धि वृत्ति के रूप का कौन हुआ ऐसा जो है ना ये मत हुआ हुआ सरस्पति का विज्ञान का मत थोड़ा सा इसके भिन्न है उनका कहना है इतना तो विज्ञान भी मानते हैं मतलब पुरुष का बुद्धि में प्रतिदिन पढ़ने से बुद्धि विषय के आकार से उदाहरण करती है और विषय के आकार में कर्णस जो बुद्धि की वृद्धि है उसमें ये तो मानते हैं कि विष्णु अब ज्ञाता लेकिन प्रतिबिंबित पुरुष को नहीं मानते हैं प्रतिबिंबित पुरुष नहीं ही है कौन ज्ञाता है? है तो उनका कहना है कि पहले पुरुष का प्रतिबिंब हुआ बुद्धि में बुद्धि जो है सिर्फ विषय के आकार से आकारित हो गई अब विषय के आकार से आकारित जो बुद्धि हो गयी न ऐसा की उस बुद्धि उसका के आकार में आकारित है ना बुद्धि उसमें भी है किसके अनुसार इतनी बात मानते हैं अब उनका कहना है कि ये अब कहना है कि विषय के आकार में आकारित बुद्धि का प्रतिबिंब पुरुष में पढ़ता है ये विज्ञान भिक्षु और मानते और दूसरा प्रतिबिंब भी स्वीकार करती है न जो विषय के आकार से आकारित जो बुद्धि है उसका प्रतिबिंब किसने पड़ा पुरुष में प्रतिबिंब पड़ गया तो जब पुरुष में प्रतिबिंब पड़ गया तो अब देखो जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब पड़ गया तो मुख का आश्रय कौन प्रतिब होगा दर्पण, है न तो अब जो है ना बुद्धि तो विषय के आकार से आकारित है ना घट ज्ञान रूप हो गया बुद्धि का है तो घट वाली कौन है बुद्धि घट ज्ञान रूप कौन हो गयी बुद्धि है ना बुद्धि में बुद्धि क्यों रूप है ये तो अब्ती रूप जो वो घट ज्ञान पट ज्ञान है तो ये सब किसम सतीफ हो जाएंगे पड़ेगा तो पुरुष में किसम तो सदीप होंगे घट ज्ञान वाण पट ज्ञान वान प्रकार कौन समझता है कैसे बिन्न पुरुष कौन समझता है अब ध्यान देना आप एक प्रतिबिंबित पुरुष को ज्ञाता नहीं मानते हैं बिम्ब पुरुष को ज्ञाता मानते हैं तो बिन्न पुरुष के ज्ञाता मानने पर ध्यान देंगे कि बिन्न पुरुष के ज्ञाता होने पर भी अब उसमें ये शंका कोई नहीं करे की बिन्न पुरुष ज्ञाता है लेकिन फिर भी बुद्धिवृत्ति के संबंध से जो ज्ञाता बन रहा है उपाधि के संबंध से ज्ञाता बन रहा है उपाधि के बिना है क्या क्या फिर कुछ भी असंगता में उसकी कोई तो हनी नहीं है अब देखेंगे आप इनके अनुसार फिर क्या है कि ये जो भिक्षु की प्रक्रिया मतलब एक प्रतिबिंब और आ गई पहले की प्रक्रिया समान है तो एक प्रतिबिम्ब और मानते हैं तो इनके अनुसार क्या है संचलन रहित चेतन पुरुष को बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर तो इनके अनुसार जो है ना बुद्धिवृत्ति के रूप का कौन होगा बिन्न पुरुष क्यूँकी फिर बुद्धि का प्रतिबिंब बाद में किसने पड़ जाता है पुरुष में विषय के आकार से आकारित बुद्धि का विषय के आकार से आकार बुद्धिवृत्ति का रूप का होने पर पुरुश पुरुश। तो बुद्धिवृत्ति के रूप का कौन होगा संतरण रहित पुरुष का संतरण रहित पुरुष को बुद्धिवृत्ति के रूप का होने पर तो बिन्द पुरुष को है ना स्वबुद्धि संवेदनम अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है तो किसको होता है बिन्द पुरुष बोल ऐसा जो है आप देखो अपरिणामी ही शक्ति आप भोक्तृशक् परिणामी ही शक्ति आप संक्रमा क्या शक्ति का हुआ चेतन पुरुष कैसा अपरिणामी अपरिणामी तथा प्रतिसंक्रमण संक्रमण रहित भोक्ता शक्ति या भोक्त्री और शक्ति में समास है आपका कर्म धारे है ना जिसको चिटी सकती या भुक्ति शक्ति भुक्त शक्ति है पुरुष तो इसके ध्यान में देने सूत्र में जो आप्रति संक्रम आया है ना तो अप्रति संक्रम जो है ना ये लक्षणा प्रति के द्वारा अपरिणामी का भी बोध है ना तो दोनों तो मत हो गया था अपना भी बोध करा दिया अपने से का अपरिणामी भी बोध करा दिया तो अब परिणामी हो जाएगा परिणाम रहित अबरिणामी क्या हो गया परिणाम रहित और सुनवाणाम रहित्रमा का संचरण रहित दिया क्रिया रहित संचरण नहीं दिया क्रिया रहित तो परिणाम रहित तथा क्रिया रहित ये दोनों विशेषण किसके हैं बोलो दुरुस्त है न इसका हो जाएगा परिणाम रहित तथा क्रिया रहित अपरामी चा अप्रसंग्रमा भोकली पराम रहित्रिया रहित भरी शक्ति पुरुष पर अर्थ पर पर है परिणामी अर्थ कौन है परिणाम होता है न पुरुष का परिणाम नहीं होता है तो परिणामी अर्थ कौन हुआ बुद्धि बुद्धि से बुद्धि मतलब बुद्धि में प्रति संक्रांत जैसे होकर बुद्धि में प्रति संक्रांत जैसे होकर या बुद्धि बुद्धि <misterisation> में संबंधित जैसे होकर बुद्धि में संबंधित जैसे होकर तरव अनुपति तो बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है प्रति जैसे होकर या संबंधित जैसे होकर बुद्धि की वृत्ति का अनुसरण करता है या बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है कौन प्रतिबिंबित होता है या भौतिक शक्ति है हुआ अपरी मतलब परिणाम रहित तथा क्रिया रहित से अर्थात चेतन पुरुष परिणामी में संक्रांत परिणामी होकर या परिणामी बुद्धि में संबंध संबंधित जैसे होकर बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है बुद्धि की वृत्ति में भी होता है तस्त चैतन उपग्रह स्वरोपाया बुद्धिवृत्तेरनुकार्य मतया बुद्धिवृत्ति अवशिषा ही ज्ञानवृत्ति आख्या करो थोड़ा तकलीफ होती है ओम पूर्णमद पूर्णमीद <laughs> <laughs>